प्रश्नोत्तर दीपमाला संत तथा सत्संग जिज्ञासा कथा सत्संग किस प्रकार से सुने जिससे जीवन में लाभ हो समाधान तुलसीदास जी ने कहा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के कैगोण मानस वक्ता तो ज्ञान की निधि अर्थात ज्ञान का खजाना होना ही चाहिए तभी वह आपके सब संशयों को दूर कर सकेगा पर साथ में श्रोता भी ज्ञान निधि होना चाहिए ज्ञानम निधिर अर्थात ज्ञान को ही निधि खजाना समझने वाला होना चाहिए उसके लिए ब्रह्मांड में दूसरी कोई निधि ही ना हो जब ऐसा होगा तो वह कथा का एक अक्षर भी नहीं भूलेगा काशी में गंगा जी के दूसरी ओर रामनगर में एक महात्मा कथा कर रहे थे प्रतिदिन जब काशी नरेश पहुंच जाते तो महात्मा कथा शुरू कर देते थे एक दिन राजा पहुँच गए पर महात्मा ने कथा शुरू नहीं की राजा ने इशारा किया स्वामी जी कथा आरंभ करें महात्मा ने कहा अभी श्रोता आने वाला है राजा से सभी लोगों के मन को धक्का लगा कि क्या हम लोग श्रोता नहीं हैं इतने में एक व्यक्ति जो कभी भी देर नहीं करता था दौड़ते हुए आ गया उस दिन उसे किसी विशेष कारण से दो मिनट की देरी हो गई थी उसके पहुंचते ही महात्मा ने कथा आरम्भ कर दी कथा पूर्ण होने पर राजा ने पूछा स्वामी जी आपने कहा था कि श्रोता अभी आया नहीं हम लोग जो बैठे थे क्या श्रोता नहीं थे महात्मा ने कहा आपकी बात तो ठीक है परंतु आप लोग यह बताइए कि तीन दिन पहले हमने कौन सी कथा कही थी अब सभी लोग सिर खुजलाने लगे तीन दिन पहले क्या बोले थे या किसे ध्यान था जब कोई नहीं बोला तो महात्मा ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और उससे वही प्रश्न किया उसने झट बोलना शुरू कर दिया पाँच दिन पहले आपने यह कथा कही थी चार दिन पहले यह कही थी तीन दिन पहले यह दो दिन पहले यह कल यह और आज यह कथा सुनाई है महात्मा ने कहा आप सभी लोग देख लो कि श्रोता कौन है सत्संग में जो सुना है उसे जब आप धारण करेंगे तभी उसका मनन कर पाएंगे यदि धारण नहीं करेंगे तो उसका मनन नहीं होगा फिर निरुध्यासन का तो सवाल ही नहीं उठता कथा ठीक से सुने इसकी परीक्षा यही है कि सुनने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो वही बात आपके मन में घूमती है अथवा कोई अन्य बात आ जाती है यदि वही बात घूमे तो उसे आप याद रख पाएंगे तभी वह कथा श्रवण आपके कुछ लाभ दे सकेगा जिज्ञासा सत्संग या भगवत कथा को सुनने के लिए एक नित्य कर्म त्याग कर सकते हैं क्या नित्य कर्म का त्याग कर सकते हैं समाधान सत्संग या भगवत कथा अवश्य सुननी चाहिए पर नित्य कर्म, नित्य नियम की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए आप अपने अन्य समय में से कटौती करके सत्संग सुनिए अथवा प्रातः काल उठने का समय जल्दी रखिए तो आपको नित्य नियम नहीं छोड़ना पड़ेगा नित्य नियम परिस्थिति व संक्षेप में कर सकते हैं पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए जिज्ञासा उच्च कोटि के संतों के देह त्याग के अन्तर भी कई भक्तों को एक साथ उनका दर्शन होता है इसमें क्या रहस्य है समाधान यह एक दर्शन होता है ऐसी बात नहीं है पर आप विचार करके देखिए कि जो महापुरुष होता है उसका अपने स्वरूप के विषय में क्या निर्णय है वह अपने को शरीर नहीं बल्कि व्यापक समझता है उसके शरीर त्याग के अनंतर यदि कोई भक्त सावधान है तो उसका चित्त एक बार उस स्वरूप से टकराता है भक्त का मन उसमें तलीन है इसलिए उसकी व्यापकता प्रकट हो जाती है अब उसके दर्शन के लिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी